संवेदनाओं संवेदनाओ के पंख ब्लॉग की, की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में खुल रहा है बाल कहानियों का पिटारा और ये निकली बाल कहानी सोने का कंगन एक जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था बुढ़ापे के कारण वह शिकार नहीं कर सकता था मुंह में दांत और पैरों में नाखून भी कमजोर हो गए थे अपने शिकार के लिए उसे घंटों इंतजार करना पड़ता कभी तो कई दिनों तक खाना नसीब ही नहीं होता था बूढ़े शेर का छोटे मोटे पक्षी खाकर काम चलता था एक बार उसे जंगल में किसी राहगीर का सोने का कंगन पड़ा मिला और शेर ने उस कंगन को उठा लिया अब बूढ़ा शेर उस कंगन को लेकर किसी को अपने जाल में फंसाने की तरकीब सोचने लगा वो रास्ते में जो भी गुजरता उसे सोने के कंगन का लालच देता, लेकिन कोई भी उसकी बातों में फंसता नहीं था उसकी ओर देखते, देखते ही, ही वह सिर पर पाँव रखकर भाग जाता तभी उसे एक लालची आदमी मिल ही गया, गया। एक दिन वह शेर, शेर के पास, पास से ही गुजर, गुजर रहा था जब उसने शेर के शेर पास, पास सोने का, का कंगन देखा तो उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई वह मन ही मन सोचने लगा कि आखिर शेर इस कंगन का क्या करेगा यदि ये कंगन मुझे मिल जाए तो शेर भी उस लालची आदमी के इरादे भांप गया था उसने उस लालची आदमी को रोककर कहा भाई ये कंगन तुम ले लो मेरे किसी काम का भी नहीं है तुम्हारे तो ये काम ही आएगा और तुम्हें देते हुए मुझे खुशी भी होगी लालची आदमी मन ही मन बड़ा खुश हुआ इस शेर की बात भी सही है ये कंगन भला इसके किस काम का शेर की मीठी मीठी बातें सुनकर लालची राहगीर को यकीन हो गया कि ये शेर उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा और वह उससे कंगन लेने, लेने के लिए तैयार हो गया लेकिन शेर ने कंगन देने से, से पहले उसे कहा कि तुम उस तालाब में जाकर नहा लो और नहा, नहा कर पवित्र, पवित्र, हो पवित्र हो जाओ तभी मैं तुम्हें ये कंगन दान में दूंगा भला नहाने में क्या बुराई है यह सोचते हुए वह लालची आदमी तालाब की ओर पहुंचा। वास्तव में वह तालाब दलदल था उस तालाब में घुसते ही वह दलदल में फसता चला गया और बूढ़े शेर का शिकार हो गया कहा भी गया है कि लालच के आगे कोई खतरा नहीं दिखता इस तरह से एक सोने के कंगन के लालच ने उस आदमी को बूढ़े शेर का शिकार बना दिया अभी आप अभी सुन, रहे सुन रहे थे, थे। बाल, बाल कहानी सोने का कंगन वाचक स्वर भारती परिमल